अब चार ऋचा वाले 20वें सूक्त का प्रारंभ है उनके प्रथम मंत्र से अग्नि पदवाच विद्वान के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ यही धर्म युक्त व्यवहार है कि जैसी इच्छा अपने लिए होती है वैसी ही दूसरों के लिए करें और जैसे प्राणी अपने लिए दुख की नहीं इच्छा करते हैं और सुख की प्रार्थना करते हैं वैसे ही अन्य के लिए भी उनको वरताव करना चाहिए भावार्थ वे ही वृद्ध हैं जो सत्य बोलते और सबका उपकार करके अपने सदृश सुख देते और कभी धर्म से विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे मनुष्य परोपकारी का प्रीति से बहुत आदर करते हैं वैसे ही विद्वान जनों से सब उत्तम कार्य किए जाते हैं फिर विद् द्विशय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो साहस से पुरुषार्थ करते हुए वीर जनों की सेना को ग्रहण करके ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं वे ही सुखी होते हैं इस सुक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 20वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब चार दिशा वाले 21वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से अग्नि विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य विचारशील होकर श्रेष्ठ गुणों की कामना करते हैं वे अग्नि पदार्थों की विद्या को जानें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोग जैसे अग्नि ईंधन और घृत आदि को प्राप्त होकर वृद्धि को प्राप्त होता है वैसे ही विद्या और उत्तम गुणों को प्राप्त होकर निरंतर वृद्धि को प्राप्त होइए अब शिल्प विद्या वेदता विद्वान के विषय को कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो जन अग्नि से दूत कर्म अर्थात नौकर के सदृश काम कराते हैं वे सब स्थानों में प्रशंसित ऐश्वर्य वाले होते हैं फिर विद्ध विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों के संग से कार्य और कारण स्वरूप सृष्टि अर्थात सत्व रज और तमोगुण को साम्यावस्था रूप प्रधान को जान के कार्य को सिद्ध करते हैं वे सृष्टि के क्रम को जान के दुख को कभी नहीं प्राप्त होते हैं इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 21वां सुक्त और त्रयोदशवां वर्ग समाप्त हुआ अब चार ऋचा वाले 22वें सुक्त का आरंभ है इसमें अग्न विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि धार्मिक जनों का ही सत्कार करें अन्य जनों का नहीं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे यज्ञ करने वाले यज्ञ को पूर्ण करते हैं वैसे ही अग्न शिल्प विद्या के कृत के सिद्ध को पूर्ण करता है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही विद्वानों के संग से पदार्थ विद्या का खोज करें भावार्थ जैसे पुरुषार्थी मनुष्य सबकी वृद्धि करते हैं और उपदेशक जन सब जनों को पवित्र करते हैं वैसे ही सब मनुष्य आचरण करें इस सुक्त में अग्नि के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 22वां सुक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ अब चार ऋचा वाले 23वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से अग्नि पद वाच वीर के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ जिसकी विजय की इच्छा होवे वह शूर वीरों की सेना उत्तम प्रकार शिक्षा की गई रखे और वीर रस के उपदेश से उत्साह दिलाकर शत्रुओं के साथ लड़ावे भावार्थ जो राजा सत्यवादी विद्वानों और विचित्र विद्यायुक्त दृढ़ और उदार अर्थात उत्तम आशय युक्त शूर वीरों का धारण पोषण करे वही विजय और लक्ष्मी को प्राप्त होवे फिर वीर गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन जो राज्य की उन्नति में प्रीति करने वाले और धर्मिष्ट धृत्य आपको प्राप्त होएं उन सब का सत्कार करके निरंतर रक्षा करो भावार्थ जो मनुस्य पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को धारण करते वे सबके लिए सुख दे सकते हैं इस सुक्त में अग्नि के वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 23वां सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ अब चार ऋचा वाले 24वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि पदवाच्य राज विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन जैसे परमात्मा सब में अभिव्यक्त सबका रक्षक और सबके लिए मंगल दाता सब पदार्थों का दाता और सुखकारी है वैसे ही राजा को होना चाहिए अब अग्नि पदवाच्य विद्वान के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ सब प्रजा और राजजनों को चाहिए कि राजा के प्रति यह कहें कि आप सब अपराधों से स्वयं पृथक होकर और हम लोगों की रक्षा करके विद्या का प्रचार और धार्मिक मित्रों के लिए सुख की वृद्धि करके दुष्टों को निरंतर दंड दीजिए इस सुक्त में अग्नि पदवाच्य ईश्वर अर्थात राजा और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 24वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 25वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि विषय को कहते हैं भावार्थ जैसे विद्वानों का श्रेष्ठ पुत्र विद्वान होकर तथा लोभ आदि दोषों का त्याग करके पितृ आदि को सुख देता है वैसे ही अग्नि उत्तम प्रकार सिद्ध किया गया सबको सुख देता है अब अग्नि दृष्टांत से राज विषय को कहते हैं भावार्थ जिस राजा का यथार्थ वक्ता जन सत्कार करें वही निरंतर राज्य की रक्षा और वृद्धि करने को योग्य हो अब अग्निशादृश्य से विद्व विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो उत्तम बुद्ध की इच्छा करते वा उत्तम बुद्धि को अन्य जनों के लिए देते हैं वे ही सब लोगों से सत्कार करने योग्य हैं भावार्थ हे विद्वानों जो अनेक प्रकार का अग्नि आप लोगों से जाना जाए अर्थात अनेक प्रकार के अग्नि का आप लोगों को परिज्ञान हो तो क्या-क्या सुख न पाया जाए भावार्थ हे मनुस्यों, उन लोगों का ही आप लोग सतकार करो, जो सब को विद्वान और धार्मिक करते हैं, भावार्थ हे विद्वानों, जैसे ईश्वर धर्मिस्थ जनों के लिए धर्मात्मा राजा को देता है। और जैसे उत्तम सेना विद्वान शूरवीर और धर्मात्मा सेनाध्यक्ष को प्राप्त होकर शत्रुओं को जीतती है वैसे ही वह सब लोगों को आदर करने योग्य है अब अग्नि पद वाच राज दृष्टांत से विद्ध विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे प्रतिव्रता नारी अपने पति का निरंतर सत्कार करती और उससे उत्पन्न हुए अत्यंत सुख को प्राप्त होती है वैसे ही मनुष्य विद्वानों का आदर करके उनमें उत्पन्न हुई अर्थात उनके संबंध से प्रकट हुई बुद्धि को प्राप्त होकर निरंतर सुखी हो अब मेघ दृष्टांत से विद्वद विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मेघ के सदृश गंभीर शब्द से गूढ़ अर्थों के उपदेश देते और बिजली के सदृश पुरुषार्थ करते हैं वे संपूर्ण सुखों को प्राप्त होते हैं फिर विद्ध दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे बड़ी नौका से समुद्र आदि के पार सुख पूर्वक जाते हैं वैसे ही विद्वानों के संग से सब दोषों से साधारणपन से दूर को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 25वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ